जीवन का और जो बच्चे के जीवन का जो व्यवस्था होती है उसके बारे में थोड़ा जो और ये ये भी एक मुख्य बात है एक अच्छे सूझबूझ की ही बात है कि ए, पेट में शिशु का रचना काल में माँ का संस्कारों का क्या प्रभाव वाला बात आती है उसके लिए बहुत अच्छी बात यह है पांच महीने के बाद जैसा ही जीवन शरीर शरीर को जो संचालित करना शुरू करता है जैसा आप हम सुनते हैं वैसे ही माँ के सारे बातों को माँ जो सुनी हुई बातों को शिशु सुनता ही रहता है क्या बात यही गर्भगत संस्कार गर्भ गर्भ में जो शिशु रहते समय में कोई संस्कार होता है तो क्या होता है भाई जो माँ जो कुछ भी बोलती है करती है उसको वो शिशु के अवगहन में आता ही रहता है जो उसी प्रकार जो मां जो कुछ भी सुनती रहती है वो शिशु भी सुनता रहता है ये मुख्य बात है या इसको हम आप ऐसा परीक्षण करने के लिए कोई यंत्र मंत्र होगा तो कर लें किंतु ये होता है यही गर्भ में रहते हुए शिशु का संस्कार जिससे क्या हुआ मां का जो जो देय है यही है गर्भ में गर्भाशय में जब तक शिशु है तब तक शिशु में क्या संस्कार डालना है किसको समझे रहे इसको समझे रहना होगा तो समझदार होना पड़ता है दोषो कोई विधि से होने वाला नहीं है दो, दोनों के जीवन पूंज आपस में किस तरह से व्यवस्थित है जो आप मा, माँ का जीवन पूंज बच्चे के शरीर के जीवन पूंज से अट्रैक्ट नहीं करते देखिये जो माँ का जीवन जो है न मेधस तंत्र में ज्ञानवाही तंत्रों को तंत्रित करने में कोई अड़चन नहीं बनता है क्योंकि जो जीवन गर्भाशय तंत्र गर्भ तंत्र में ही जो सीमित रहता है शिशु का शरीर उतने में ही दूसरा जीवन शिशु को संचालित करता रहता है यह मां के मेधस तंत्र से कोई संबंध नहीं रखता है इस ढंग से ये दोनों का निश्चित कार्य प्रणाली बन जाती है इन निश्चित कार्य प्रणाली में ना तो शिशु को माँ के जीवन अपने जो मेधस तंत्र में कार्य करने में कोई परेशानी यह अड़चन नहीं पैदा करता है वैसे ही शिशु का मेधस्तंत्र में जीवन अपने कार्य करने में माँ का जीवन तो कोई व्यवधान पैदा नहीं करता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं सुखद सुखद सहवास होता है फलस्वरूप शिशु मन श्रेष्ठतम शरीर कुल शरीर रचना के रूप में धरती को मिलता है और मानव परंपरा को मिलता है मां के गोद में होता है इसको हर दिन हम देखते हैं तो इस ढंग से बनता है इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है ये हस्तक्षेपवाद से ये कोई प्रगति होती नहीं है संसार में हस्तक्षेप केवल मनुष्य को छोड़कर के दूसरा कोई करते भी नहीं है प्राकृतिक रूप में मनुष्य ये हस्तक्षेप करता है उसमें एक जीवन और जो शरीर है उसके बीच में मेहनत तो द्वारा जो होता है आदान प्रदान सूचना तो देखो देखो आपको भी, अभी अभी बताया था संवेदनशीलता के रूप में जीते तक हम भ्रमित होने की संभावना बनाई नहीं बनी है क्योंकि जीवों के सदृशी मनुष्य भी संवेदनाओं को मैंने गणना करना शुरू कर देता है ठीक है तो संज्ञानशीलता पूर्वक जब जीना शुरू करते हैं हमको संवेदनशीलता का व्याख्या मैंने इसका समीक्षा हो जाता है अब तब तक ये होने वाला नहीं है संवेदनशीलता से संवेदनशीलता का कोई मूल्यांकन नहीं होता ना है उसका समीक्षा ही हो सकती है ठीक है संज्ञानशीलता पूर्वक जीना बन जाता है तब संवेदना का समीक्षा हो जाती है लोग उसी के आधार पर आपको अभी पहले इस बात को स्पष्ट किया है संज्ञानशीलता पूर्वक जीने के क्रम में संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं नियंत्रित रहने का मतलब भी है के व्यवस्था के रूप में व्यवस्था में व्यवस्था के रूप में संयत रहने चाहिए मैं सब समाजी जो प्रश्न इनका मूलभूत है वो ये है कि जीवन और शरीर इन लोगों के बीच संबंध किस तरह से स्थापित होता है मेधस्तंत्र जीवन तो किस ढंग से कार्य करता है जीवन किस ढंग से कार्य करता है मेधस मेदस्त में मेधस तंत्र एक, एक बहुत बढ़िया एक महत्वपूर्ण रचना है उससे एक प्रकार से सूक्ष्म तंत्र कुछ भी नहीं है शरीर में सूक्ष्मतम तंत्र के रूप में बनी हुई है मेधस तंत्र को देखने पर ऐसा लगता है जो एक मलाई मलाई जो होता है ना मलाई जमा रहता है उसको पलटा के देखोगे तो कैसा लगता है वैसा लगता है और उसमें हरेक मने अनंत कोषाएं बनी रहते हैं क्या किस स्वरूप में त, तंतु के रूप में अनेक माने असंख्य तंत्र बने रहते हैं तो वो एक रासायनिक जल में डूब तैरता रहता है पूरा पूरा फ्लोट प्रोग्राम उसमें दोनों तरफ मूझ जैसी तंतु निकला रहता है जब कोई भी जीवन इन मेधस तंत्र पर तंत्रित करना चाहता है वो जो रासायनिक जल पर अपने तरंग को पैदा करता है अपने उद्देश्य का तरंग को पैदा करता है वो जो मूच जैसा निकली हुई जो तंत्रे होते हैं उस संकेत को ग्रहण करते हैं इसमें आश्चर्यजनक बात यही रही है एक, एक स्वाभाविक क्रिया चाहे आश्चर्यजनक मान लिया जाए तो कम से कम दो ये जो मेधस् तो सूत्र जो है वो अपने को संकेत को ग्रहण करते हैं कम से कम दो एक संकेत को कम से कम दो ग्रहण करते हैं उसके तुरंत बाद उससे संबंधित तंत्रों के द्वारा संवेदना अपने आप से स्पष्ट होने लगते हैं ये मन में सर्वप्रथम संवेदना का स्वीकृति संवेदना के संवेदनशील विधि से तंत्रित करना एक प्रणाली और उसके बाद संज्ञानशील विधि से भी उसी तंत्र से उसी प्रकार से असंप्रेषित करने की भी थी ये जब जीवन जब कभी कर संप्रेषित करता है संवेदनशील कार्यकलाप के लिए अथवा संज्ञानशील कार्यकलाप के लिए मेधस तंत्र को तंत्रित करता है वो मे, मेधस तंत्र में जो मेधस जो डूबी हुई जो रसद्रवी है उसी के ऊपर अपने तंत्र को व्यक्त करता है उसके बाद पुनः वो जो वापस जाकर के उसी जल में ये जो प्राजे जो मेधस मेधस के जो सूत्र जो प्रभावित हुए थे वो ही प्रभावशील जो तंत्र हैं वो जल में वो तरंग को पुनः पैदा करते हैं उसको जीवन स्वीकार लेता है पढ़ लेता है इस ढंग से जीवन और मेधस तंत्र की संबंध स्थापित हुआ रहता है एक विधि ये हुआ इसके अलावा और एक महत्व कार्य रहता है जीवन और शरीर के साथ पूरा शरीर को जीवंत बनाए रखता है ये दूर विधि पहले जीवंत बनाए रखना और तंत्र पर ज्ञानवाही ज्ञानवाही क्रियाकलापों को संपादित करना ये दो काम शरीर को जीवंत बनाए रखने की जो काम है ये जीवन जीवन एक परमाणु है ये बात पहले स्पष्ट हो चुकी है वो ये परमाणु ये जो अपना प्राण कोषाओं से जो ताना बाना बनी हुई है जैसा चमड़ा बनी है उसके अंदर जो मांस बनी हुई है और मेद बनी हुई है और चमड़ा बनी हुई है उसके अंदर जो है ना स्नायु में, में बनी हुई है और उसके अंदर खून बनी हुई है उसके बाद जो है ना रस बनी हुई है है ना मज्जा बनी हुई है ये सभी चीजों के ताना बाना जो बनी हुई है इसके भीतर जो छेद होती है वो छेद के अंदर से पूरा शरीर में संचार करता रहता है जीवंत पूरा शरीर में संचार करने के फलस्वरूप ही हर, हर भाग जीवंत रहने की जैसा हमको लगता है क्या बात क्या बात जीवंत बनाए रखने का विधि ये बनता है संकेतों को प्रसारित करने की विधि ये रहता है और जब उसका क्या प्रमाण है भाई माद आदमी सोया रहता है जीवंत रहता है इसका नेट प्रोग्राम यही है जो सोए रहते समय में भी शरीर जीवंत रहता है ठीक है इसको हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है जीवंत रहता है तो जीवंत रहने के लिए शरीर में शरीर की संरचना के जो छन्नी है वो छन्नी के अंदर भ्रमण करना प्रधान वस्तु है और जो ज्ञानवाही कार्यक्रम के लिए जो मेधस तंत्र में अपने संकेतों को प्रसा, प्रसारित करना और ग्रहण करना प्रधान कार्य है इस ढंग से जीवन की दो कार्य हो शरीर को जीवंत रखना और ज्ञानवाही तंत्र को तंत्रित करना ये दो कार्यक्रम हो इसमें से दोनों कार्य को संपन्न किया रहता है और इस इसी स्वस्थ शरीर में और इसको सब सब व्यक्तियों में आप हम निरीक्षण कर सकते हैं परीक्षण कर सकते हैं उससे संतृप्त भी हो सकते हैं इसका शुद्ध फल मिलता ही रहती है ये कार्यक्रम से अपने को अच्छे ढंग से समझ में आता है तो ठीक एक तो ये फ्लोटिंग जो मेधस है और ऊपर का जो स्कल है इन दोनों के बीच में खान खान रहता ही होगा जब वो फ्लोटिंग है तो दो देखिये वो ये तंत्र की पूरा रचना की ऐसे देखा जा सकता है एक तो बताया मलाई जैसी लगती है पूरा मेधस तंत्र तंत्र का मतलब है जो इस, इस प्रकार की पार्ट है तो र, वो रसोन का संकेत को ग्रहण कर सकता है इतना सूक्ष्म तंत्र बात समझ में आता है उसके बाद जो न उससे वो वो थका जमी हुई है वो उसका पूरा एक तरफ की मूछ ऊपर की झिल्ली से जुड़ी रहती है झिल्ली से झिल्ली उसके ऊपर एक झिल्ली होता है नीचे एक झिल्ली होती है बीच हाँ मेधस तंत्र के और वो जो ऊपर की भाग की जो झिल्ली है वो झिल्ली से ये सारे मूछ छुए रहते हैं बात समझ में आ गई नीचे वाला मूछ वो पानी में तैरता रहता है समझ में आ गए जब कभी संकेत आता है दो कम से कम जो प्राण मानस मेधस, सूत्र है वो मैने अपने कार्य को संपादित करता है वो ऊपर की झिल्ली से जुड़ी हुई जो तंत्र है उसको संकेत को प्रसारित करता है उसके बाद पुनः एक जल का आवरण है ऊपर सेकंड फ्लोर उसके बाद और एक झिल्ली है दो झिल्ली के बाद स्कल है ये स्कल के स्कल और ये झिल्ली के बीच में सामान्य स्पेस रहता है सामान्य स्पेस का मतलब सामान्य माने उसे जुड़ा नहीं रहता है स्कल से यानी खाली स्थान से रहता है उसमें क्या रहता है उसमें काफाइबर दौड़ता रहता है कफ लोचदार लोचदार बनाए रखने के लिए ये दौड़ता रहता है ठीक है ये समझ में आता है ये इस ढंग से इसकी रचना जिसको आपने नाक में से निकालते हो कई कई बार तो सबकी नाक से निकलती है ठीक है ये बना रहता है इस टंकी ये ये जो कोपड़ी की जो कोपड़ी में जो जो हड्डी की रचना है उसके नीचे कफ उसके नीचे एक झिल्ली उसके नीचे एक रस का एक बहुत अच्छी मैं, मैंने रसायन जेल का व्यवस्था उसके नीचे और एक झिल्ली उसके नीचे ये मेधस्तर ऐसा बनी हुई मेधस से वापू मेधस से प्राण सास हृदय शरीर और शरीर से कार्य व्यवहार इस पूरी चेन को थोड़ा विस्तार पूर्व उसके और ये इसको, इसके बारे में जो अभी आपने बोला मेधस तंत्र से सासवास की बात मैंने ये क्रियावाही कार्य है सांस लेना दिल धड़कना खून बहना ये क्रियावाही कार्य है ये कार्य के लिए मूल तत्व है वो हृदय हृदय तंत्र से खून संचालित होता है वो खून संचालित होने के आधार पर ही फेफड़े की क्रिया तो स्पंदनशीलता बनता है फेफड़े क्रिया कलाप से हम सांस लेना सांस छोड़ना बनता है। ये दोनों समझ में आता है हृदय और मेढस कैसे जुड़े है? हुए हैं वो पुनः वही बात हृदय हृदय का मतलब है खून को मैं मैंने सब जगह में पहुंचाना पहुंचाने के बाद वो जितने भी गंदा होकर के वापस आता है वो फेफड़े में शुद्ध होना पुनः हृदय से हृदय में पहुंचना ये क्रियावाही कार्य है इसमें मेधस को कुछ नहीं करना है ज्ञान तंत्रों को कुछ नहीं करना है जीवंत रखना पर्याप्त है जीवंत रखने की क्रिया तय जाता है इतने में संपादित हो जाता है ठीक है ज्ञान तंत्र से उसको कुछ तो कुछ नहीं कहना तो कौन बो कौन बंद हो जाओ ये कहना नहीं है आवेश होने पे हृदय की गति कम ज्यादा होती है वो तो आवेश प्राण हृदय का जो लिंक है, नहीं। है नहीं। वो तो स्वाभाविक है ना बाबा तो आवेशित होने की बात दूसरी हो गई तो आवेशित होने के लिए हमको कोई ना कोई ज्ञानवाही तंत्र को बहुत ज्यादा उत्तेजित करना होता है वो जीवन करता है वो जो क्योंकि जीवन शक्ति अक्षय है वो अपना गति से जहां कहीं भी तंत्रित किया अपने से भड़बड़ाना स्वाभाविक है बड़बड़ाया तो सांस लंबी हो गई गर्म हो गई ठीक है और बेहोश होने लगे चक्कर आने लगे ये सब तो होते ही हैं। उसके बाद उससे ज्यादा हो गए तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ गयी उससे ज्यादा हो गया तो हृदय अवरोधो खत्म हो गई बात अधिक गुस्सा आने से सात ये सब होते ही, है।, ही है।, है वही वही अधिक गुस्सा होने से आवेश ना हुआ आवेश होने से आवेश के आधार पर जितने भी ज्ञानवाही तंत्र तंत्रित होता है उसके फलस्वरूप में हृदय गति फेफड़े की गति सब बढ़ जाती है बढ़ जाने पर वो किसी अवधि से अधिक होने पर मर जाता है फिर कौन सा शंका है भाई मैने वो शरीर तो जीवन के गति के अनुसार चल नहीं सकती है जो मनोगति से शरीर चलेगा नहीं ठीक है ना तो यह आवेश गति को ये सहने की मैने उसमें जीवंत रहने की कुछ अवधि होती है वह उतने तक आवेश को सहता रहता है उससे ज्यादा होने से स्वाभाविक है कोई ना कोई फेलियर होते हैं बाबा जी ये जो आवेश जीवन मेधस के माध्यम से ही तो ट्रांसफर होता हुआ हाँ, होता ही है होता उसी को कहा और कौन सा बताया वो मेधस तंत्र के द्वारा ज्ञानवाही तंत्र में जब तंत्रित हो पाता है तभी ही हृदय तंत्र आवेशित होगी फेफड़ा तंत्र आवेशित होगी दो तंत्र आवेशित होगी जी अच्छा। इसने फिर से प्रश्न बनाया की ज्ञानवाही तंत्र किस तरह से कार्य करता है इसका जाव कैसा संवेदनशीलता उनको व्यक्त करने के लिए कोई न कोई संवेदनाओं के विरोध में क्रोध आता है पक्ष में क्रोध आता है आवेश होता है ये दो में दो अतिरिक्त होने की आवश्यकता है पक्ष में या विरोध में किसी न किसी संवेदना की आप अपने को देख लो ये अपने आप में संवेदनाओं के यदि विरोध न हो या अति प्रलोभन न हो वो आवेशित हो जाए, ऐसा कोई चीज आप नहीं पाओगे अतिविरोध अति, अति सम्मोहन दो, दो चीज दो स्थिति में ही तो मनुष्य आवेश होता है वो इन आवास के फलस्वरूप हृदय तंत्र परेशान होता है और फेफड़ा तंत्र परेशान होता है ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवाही तंत्रों के माध्यम से ज्ञानवाही तंत्रों के माध्यम से हाँ ज्ञानवाही तंत्र, तंत्र के द्वारा तो आवेश तो, तो शो, शो करेगा ही क्रियावाही तंत्र के द्वारा रोग अपने को प्रस्तुत करता है रोगों को प्रस्तुत करता है आवेश को प्रस्तुत करता है ज्ञानवाही तंत्रों के द्वारा ठीक समझ में आता है सामान्य अव सहज गति में कैसा सहज गति में कैसा रहता है न? न? जो सहज गति में यही होता है, है। संज्ञानशीलता में संवेदनशीलता नियंत्रित रहते हैं यही सहज गति है आपको पहले ही निवेदन किया सहज गति यही है मानव का सहज गति यही मने प्रलोभन से मुक्त या विरोध से मुक्त स्थिति में जो हम संज्ञानशीलता पूर्वक जीने पर संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं इसी में मनुष्य स्वस्थ रहता है मन मन जो है इसके लिए जिम्मेदार है मेहनत से जो वो होता है कांटेक्ट होता है अरे वो अलग चीज है भाई जीवन जुम्मेवार है सारे बात का हुँ, हुँ। पर उसमें जो क्रिया है वो जो ठीक है न महाराज जीवन जो है मन के द्वारा ठीक है ना मेधस को संचालित करता है ऐसा वाक्य बनता है नहीं। हाँ नहीं। और बताइए भवजी इस इसको यानी अच्छे से स्पष्ट करना चाह रहे हैं जो मेरी समझ में आ रहा है तो उसकी तो फिर से सही है कि नहीं वो समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज्ञान वाहित ये क्या स्नायु तंत्र की तरह ही काम करता है। पक्का पक्का पता किस तरह से हमको जो मेडिकल साइंस है उसके सबसे में बड़ा स्पष्ट मालूम है कि तंत्रिका तंत्र हमारा कैसे फैला हुआ है पूरे जाल से बिछा शरीर के। ठीक है न तो ज्ञानवाही तंत्र का जाल किस तरह से बिछा हुआ है वो कहाँ कहाँ पर है सभी जगह में होता है ज्ञानवाही तंत्र क्रियावाही तंत्र एक तो ये समझ लो जो क्रियाओं को संचालित करने के लिए तंत्र है सोते समय में भी होता है बेहोश में भी होता है समझ में आता है आपको ठीक है तो उसके बाद जब कभी भी संवेदना और संज्ञानशीलता को हम प्रमाणित करते हैं उस समय में ज्ञानवाही तंत्र काम किए रहते हैं संवेदनाओं को जब कभी आपको प्रमाणित करना होता है ज्ञानवाही तंत्र द्वारा ही होता है ये दोनों प्रकार की तंत्र जो पूरा शरीर में फैली हुई होती है पूरा फैली हुई होता है इसी को हम हमारे मेडिकल साइंस में भी शायद है सेंसरी और मोटर कहते हैं एक प्रश्न है ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र का संबंध है मेंधस में मेधस में इसका संबंध है संयोजन क्रियावाही और ज्ञानवाही का तंत्र जो है ना मेधस में सं, संयोजित है तो क्रियावाही जो तंत्र है बाबा जी उसका तो वो तो मतलब जीवन जो है उसको जीवंत किए रहता है क्रियावाही तंत्र चलता रहता है जीवंत तो बनाए रखने से हाँ तो उसका तो मेधस से कोई वो नहीं होना चाहिए कहीं होना चाहिए और मेधस कट जाना चाहिए बिना मेधस की चलना चाहिए ग, ग, गला काट का के बाहर रखो नहीं क्रियावाही क्या बुद्धि की बात है महाराज ये रचना अपने में संपूर्ण है इस संपूर्णता के अंग होती है, है। क्रियावाही तंत्र मेधज ऐसी संचालित कहा है बाबा जी इनको क्या करोगे द्वारा जी, जी, जी प्रश्न तो यही है कि जैसे ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र में कोई संबंध है मेरस को रहता ही रहते नहीं रहने पर बनता का जीवन आवश्यक है जीवन आवश्यक होने पर तंत्र को कर देता है जिसके कारण ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा क्रियावाही तंत्र को आवेशित करना इसका नाम है आवेश जीवन पहले से आवेशित है इस आधार पर वो के द्वारा आवेश को प्रसारित कर देता है फलस्वरूप ये तंत्र जो है ना ज्ञानवाही तंत्र क्रियावाही क्रियाओं को आवेशित कर देता है इसीलिए संबंध होना प्रमाणित होता है तो संबंध पे होता है मेधस तंत्र से ही जुड़ी हुई है इसी से प्रमाणित होता है हर आवेश में क्रियाओं को आवेशित करना है तो किसके द्वारा ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा काय के, के लिए किसी संवेदनाओं को विरोध करने के लिए किसी संवेदनाओं को संपादित करने के लिए खत्म हो गया बात ये प्राणवायु के संबंध में मेजस में भी एक प्राण वायु है है ना? तो जीवन प्राण वायु का मेजस में परस्पर प्रभाव सांस भी एक प्राण वायु है, उसको प्राण वायु के बारे में क्या स्वरूप है तौर्ण तौर्ण। वो ऐसा पूछिए प्राण वायु का मतलब यह होता है हृदय जो जो अपने फेफड़े में अपने में फेफड़े में जाकर के संपूर्ण प्राण कोषाओं के लिए जो वायु की जरूरत है उसका नाम है प्राणवायु संपूर्ण कोषाए जो श्वास प्रश्वास करते रहते हैं So, हर कोषाए जो सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए उसका नाम है प्राणवायु ठीक है उस प्राणवायु की प्राणवायु में जितने प्राणवायु के अलावा और कुछ भी हमारा नाक से मुंह से जाता है उसको फेफड़े में छान देता है छान करके ये जितना प्राण कोषाओं की जरूरत की हवा है उसको भेज देता है भेज करके प्राण कोषाए उस हवा को सेवन करते हैं स्वस्थ रहते हैं वो हवा न मिलने से मर जाते हैं इतनी बात है इसमें कौन सा नया नया बात है भाई हवा के बिना प्राण कोशिकाएं रह नहीं सकते उनको जिस प्रकार की वायु चाहिए उसको वो मिलने का जो प्रणाली है उसका उसका प्राण तंत्र है वो प्राण तंत्र जो है ना फेफड़े से सम्बन्धित है ठीक है फेफड़े में ही उसके अतिरिक्त बाकी चीजों को अलग करता है अलग करने के बाद ये प्राण वायु सभी कोषाओं के सुगम हो जाता है वायु संचार उसको कहते हैं शरीर में प्राण वायु संचार विधि और उसके बाद वो प्राण कोषाए जो हवा को निकालते हैं वो सब निकल करके बाहर आते हैं और जो हम खाए रहते हैं उसमें से जो उपयोगी वस्तु है शरीर में लगता है और उससे जो अनुपयोगी वस्तु रहती है उससे अपान वायु तैयार होता है प्राण कोशाओं से बाहर आया हुआ और हमारा खाया हुआ तत्वों से अपान वायु तैयार होता है इस ढंग से प्राणवायु अपान वायु की पहचान हो पाता है ठीक है ये सर्व, सर्वमानव को भी जित होगा इसमें कोई इसको ज्ञान कराने में कोई देर लगेगा ऐसा हमारा सोचना नहीं है जीवन और मेधस के बीच में प्राणवायु क्या है? पुनः भाई, वो मेधस तंत्र में जो प्राण कोषाय है उनको भी प्राणवायु चाहिए महाराज वो फेफड़े से ही संचालित है वो तो बताया आपको पुनः अपन कहीं कहीं पहुंचते हैं तो देखो मन को लगाना पड़ता है इसमें यदि मन लगा नहीं है अपना वो वो तो उल्टा उल्टा सीधा प्रश्न करोगे ना वो कैसा होगा सिलसिले तो से करिए ये कीटे के बाद एक कीटा रखा हो यार ऐसा रचना है व्यवस्था जो है ना कोई कहीं भी कटा नहीं है खिड़की नहीं है खिड़की बनाने की वैज्ञानिक बुद्धि खिड़की बनाता है इसीलिए हवा निकल जाता है खाता <laughs> चारे। <laughs> चारे। <laughs> एक दूसरा प्रश्न थोड़ी सी प्रचलित वैज्ञानिक अवधारणा के परिप्रेक्ष में वैज्ञानिक अवधारणा कहाँ पे फेल हो रही है उस बारे में तो ये बहुत ही एक प्रकार से विशाल भी जटिल भी ढंग प्रश्न है हाँ। यद्यपि इसके बारे में मेरा निष्कर्ष को हम आपको बताऊंगा हाँ। मैं जो निष्कर्ष निकाला हूँ वो निष्कर्ष हम बताए जानना चाह रहे बाबू जी की जो वैज्ञानिक अवधारणा है हाँ। शरीर के बारे में मानव के बारे में जिसको कहते हैं सोकार वो कैसी उसमें कहां कहां पे कमजोरी जैसे कि एक बात है अभी जो डीएनए मालिकों के लिए के बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है हर जगह कि डीएनए के द्वारा ही मानव के सारे सारे के सारे गुण नियंत्रित होते हैं शरीर के भी और उसके व्यवहार में जो है ठीक है ना भाई जो आप सोचते हो उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है किन्तु तो ऐसा होता नहीं प्रमाणित नहीं होता है ही सम्मानजनक उत्तर है उसका आप जैसा सोचते हो आपका सोच में हमको कोई शंका नहीं ना बाधा ऐसा प्रमाणित नहीं होता है इतने ही सम्मानजनक उत्तर पहला बात यह कहां से ऐसे हो गया इसके बारे में हमारा सोचना ऐसा है विज्ञान विधि में जितने भी कंकड़ पत्थर अभी तक मिला है उसमें जीवन को पहचाना है नहीं गया ना पहचान सकते आप जिस विधि से चल रहे हो जीवन को आप पहचान ही नहीं सकते क्योंकि आपको कंट्रोल एफर्ट चाहिए कंट्रोल एफर्ट में जीवन मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं कंट्रोल एफर्ट जो तैयार किया है वो जीवन है किया है सबसे बड़ी भारी पंचायत है सारा कंट्रोल एफर्ट को कौन बनाया है जीवन बनाया है जीवन अपने से छोटे चीज को ही बनाता है क्या बनाता है छोटी चीज को छोटे चीज में बड़े चीज समाता नहीं है छोटी सी काम छोटी सी काम यदि अपन यदि वो एक कहते हैं तर्कसंगत विधि से अपन सेटिस्फाई होना चाहते हैं वो ये पूरा करता है नहीं होना चाहते हैं तो उसके लिए तो आरती रखे हैं हमारे है पास ठीक है क्या हुआ विज्ञान संसार जीवन को पहचान नहीं पाया नंबर एक प्राण क्रियाओं को प्राण कोषाओं का क्रिया को वो जीवन समझता है इसीलिए उसी में उसी में मानव का सभी गुणों को व्याख्यात करना चाहते हैं ये बहुत समय से हो चुकी और दो सौ वर्ष बीत चुकी अभी तक व्याख्याित नहीं हुआ ये करोड़ वर्ष प्रयत्न करे ण कोशाओं में हम मानव का गुणों को व्याख्यात करेंगे ये होने वाला नहीं है जीवन को समझने के बाद भी मानव गुणों को पहचाना जा सकता है इसके पहले होगा नहीं इस ढंग से हम कहीं ना कहीं गिर पड़े हैं और इसको कैसा कैसे गया ये आरएनए में आता नहीं है डीएनए में आता नहीं है जीवन अब क्या कर डालोगे बताओ ठीक है इस ढंग से तर्कसंगत विधि से इसका जवाब बनता है मैंने जीवन को देखा है प्राण कोशिकाओं को भी देखा है अणुओं को भी देखा है परमाणुओं को भी देखा है परमाणु में नहीं अंशों को भी देखा है उसके बाद क्या बचता है और क्या चीज बचता होगा ठीक है इस सत्यता को हम स्वीकारते हैं आगे हम कुछ अनुसंधान करने के लिए कुछ बनता है बनता है कार्यक्रम उसमें यह बहुत जरूरी है तो ये जीवन परमाणु को पहचानना जीवन का जीवन का जो होने का जीवन होने का जो तरीका है और स्वरूप है उसका कार्यप्रणाली है लक्ष्य है इन सभी चीजों को पहचानने की जरूरत है उसके अलावा विज्ञान पूर्ति हो नहीं सकती न ज्ञान पूर्ति हो सकती ठीक है ना ज्ञान विधि में भी हम मनुष्य को पहचानने से चुक गए वो भी केवल जीवन को पहचाना नहीं है जीवन के स्थान पर और कुछ कल्पना देना चाह वो प्रमाणित नहीं हो अभी ये भी वैसे ही करते हैं जीवन के बदले में या डी एन ए आर एन ए देना चाहते है यह होगा नहीं वह आत्मा परमात्मा को देने गए वो हुआ नहीं